प्रश्नोत्तर दीप माला मंत्र विचार जिज्ञासा मंत्र जब करते समय उसके अर्थ चिंतन की बात कही जाती है ऐसे में निर्गुण निराकार ब्रह्म के द्योतक प्रणव के अर्थ का क्या स्वरूप होगा समाधान पतंजलि जी महाराज ने भी ऐसा ही कहा है तपस तदर्थ भावनम योग सूत्र प्रणव सविशेष अपर ब्रह्म का वाचक है और निर्विशेष परब्रह्म का दक्षक है इसलिए प्रणव का परब्रह्म और अपर दोनों के साथ संबंध है अर्थात प्रणव का अर्थ परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों ही होता है यदि आप अपरब्रह्म की उपासना करते हैं तो अपरब्रह्म के विषय में जो आपका ज्ञान है वही प्रणव का अर्थ हुआ यदि आप परब्रह्म की उपासना करते हैं तो पर के विषय में जो आपका ज्ञान है वही प्रणव का अर्थ होगा अब यहाँ कोई शंका करे कि परब ब्रह्म का ज्ञान कैसे है तो इसका निर्धारण शास्त्र में किया है वहाँ से यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तात्पर्य यह है कि अपर ब्रह्म और परब्रह्म के साथ प्रणों की अवेद भावना करनी पड़ती है यही प्रणव का अर्थचिंतन है जिज्ञासा ऐसा सुना है कि गायत्री मंत्र को रात्रि में जपना निषिद्ध है तो क्या इसे सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले नहीं जपना चाहिए समाधान ऐसा तो शास्त्र में कहीं निषेध नहीं किया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गायत्री मंत्र को नहीं जपना चाहिए मान लो आपको शाम की संध्या करनी है जिसमें आपको ग्यारह सौ गायत्री मंत्र जप करना है ऐसे में रात्रि तो हो ही जाएगी आकाश में नक्षत्र रहते हुए की की गई सुबह की संध्या को उत्तम बताया गया है ऐसे में सूर्योदय से पहले गायत्री मंत्र के जप का निषेध कैसे कर सकते हैं रात्रि में निशेष का मतलब यही है कि जैसे कुछ साधनाएं रात्रि में की जाती है उस प्रकार से गायत्री साधना नहीं करनी चाहिए इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त को ही श्रेष्ठ बताया है जिज्ञासा रामचरित मानस में लिखा है नाम लेत भव सिंधु सु बालकान नाम तो लेते हैं फिर भी संसार से आसक्ति नहीं छूट रही है ऐसा क्यों समाधान तुलसीदास जी जानते थे कि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा इसलिए आगे कहा करहु विचार सुजन मन माही। आप सज्जन हैं थोड़ा विचार कीजिए मैं तो अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ आप व्यवहार में ही समझिए एक बालक रो रहा है उसकी माता अपना काम कर रही है बालक का एक रोना ऐसा है जिसे माता समझती है कि उसे कोई समस्या नहीं है वह ऐसे ही रो रहा है वह उस पर ध्यान न देकर अपना काम करती रहती है ज़्यादा हुआ तो एक खिलौना फेंक देती है वह चुप हो जाता है उसी बालक का एक ऐसा रोना है ऐसी चीख है जिसे सुनकर माता बरबस कूद पड़ती है चाहे लाखों का नुकसान हो जाए चाहे उसका पैर भी टूट जाए क्योंकि उसकी चीख पुकार ही ऐसी है यही गणित भगवान के यहाँ भी है अभी तो हम इसलिए नाम ले रहे हैं कि एक रिवाज बन गया है नाम लेने का परंतु चाह रहे हैं जगत को गोस्वामी जी कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा कर तो कहाँ कहाँ विश्वासा मानस भगवान का भक्त कहलाता है और आशा करता है कि जगत ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊँ भक्त बनता है राम का और आशा करता है जगत से तो बताओ उसे भगवान पर विश्वास कहाँ है ऐसी स्थिति में नाम लेने से भवसिंधु नहीं सूखता पर देखो मारकंडे की एक पुकार सुनकर महादेव त्रिशूल लेकर खड़े हो गए उनकी रक्षा की उन्होंने जगत के सारे आधार छोड़ दिए थे इसीलिए नाम लेते ही भगवान को आना पड़ा व्यक्ति यदि जगत का सारा आधार छोड़कर भगवान का नाम ले तो संसार सागर उसी क्षण सूख जाएगा नाम में अचिंत शक्ति है उसमें अविश्वास नहीं करना चाहिए